नमस्कार आज तेईस सितंबर 2021 गुरुवार का दिवस है और हरिहर रिकाश्रम के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है श्रीमद्वभागव गीता के अंतर्गत गीतार्थ तो संग्रह का अध्ययन करते करते हम उसके अंतिम चरण में आज प्रवेश कर रहे हैं जबकि 18वां अध्याय आरंभ करने जा रहे हैं पिछले सप्ताह या पिछले तीन सप्ताह हमने सत्रहवा अध्याय पढ़ा था जिसके अंत में हमने अर्जुन के एक प्रश्न का उत्तर जो भगवान ने दिया था वो पढ़ा था अर्जुन ने प्रश्न किया था कि जो तीनों गुणों से परे हैं उनके तप यज्ञ और दान कैसे होते तो संक्षिप्त में उस बात को फिर से समझकर फिर हम आज का अपना जो अठारवा अध्याय उसको आरंभ करते तो भगवान ने कहा था कि जो लोग दान करते हैं वो जिस आपकी मनोवृत्ति जिस गुण के अधीन होती है या जिस गुण की प्रमुखता होती है उसके अनुसार वो फल देते हैं तामसी वृत्ति राजसी या सात्विक तीनों वृत्तियों से तप भी होते हैं तीनों वृत्तियों से यज्ञ भी होते हैं और तीनों वृत्तियों से दान भी होते हैं जिसको अपने विस्तार से पिछले दो हफ्ते में समझा था लेकिन प्रश्न भगवान जैसे कि भगवान ने कहा था कि इन तीनों गुणों से परे जाना ज़रूरी है तो फिर अर्जुन के हृदय में ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि अगर वो तीनों गुणों से परे हैं तो फिर वो यज्ञ तप और दान कैसे करेगा उसके पीछे उसकी कौन सी भावना रहेगी और वो किस तरह से इनको संपन्न करेगा तो इस प्रश्न के उत्तर में भगवान ने कहा कि जो लोग तीनों गुणों से परे हैं और जो तीनों गुणों से परे होते हैं उनको कोई कर्मफल नहीं होता अब वो कुछ करें तो वो कर्म संचित नहीं होता इसको हम अभी अठारहवें अध्याय में भी पढ़ेंगे और जो न करे तो भी उन्हें कोई दोष नहीं होता इसलिए कहते हैं कि जो ज्ञानी है उसको कोई कर्तव्य शेष नहीं है। क्योंकि संसार के अंतिम कर्तव्य को वो कर चुका संसार का जो अंतिम कर्तव्य है वह है परमेश्वर के स्वरूप को जानना गुणों से पार होने के बाद ही परमेश्वर के स्वरूप का बोध होता तो वो तीन गुणों से जो परे है वो फिर भी लोक संग्रह के लिए समस्त कार्य करता है वो दान भी करता है यज्ञ भी करता है तब भी करता है और इन तीनों का स्वरूप भगवान कहते हैं कि वो अत्यंत संक्षिप्त गुड़ भाषा में बोलते हैं कि ओम तत्सत कहकर वो इन तीनों कार्यों को संपन्न करता है ओम यहाँ पर परमेश्वर का शांत स्वरूप शांत ब्रह्म का स्वरूप ओम कहलाता है जहाँ पर कि वो किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं है संसार को बनाने में उसे पालन करने में उसे नष्ट करने में इन तीनों गति से परे वो अपने आप में शांत चित्त प्रसन्न आनंद सागर में बैठे हैं उस स्थिति को ओम कहते हैं, जो परमेश्वर का आनंदित स्वरूप है मूल स्वरूप है वो स्थिति है जब वो परमेश्वर इस सृष्टि के निर्माण के प्रति उद्दृत होते हैं उनके हृदय में उनके मन में उनके विमर्श में इस संसार की एक अवधारणा उत्पन्न होती है। और साथ वो स्थिति है जब ये संसार विकसित हो जाता है, तो तीनों स्थितियाँ जब जो कोई योगी होता है उन तीनों स्थितियों का एक साथ स्मरण करता है इसके पीछे रहस्यात्मक बात ये है कि जब तीनों का स्मरण करता है तो वो अद्वैत की भावना से जुड़ा होता है यानी परमेश्वर परमेश्वर का विमर्श यानी शक्ति और ये सृष्टि इन तीनों के अभेद को वो सतत देखता है और वो सतत अभेद को देखते हुए जो भी कार्य करता है वो कार्य तुरंत ही ईश्वरीय कार्य हो जाता है उसे उस, उस कार्य में उसका अपना स्वयं कर्तापन का भाव शून्य होता है इस तरह भगवान इसका और विस्तार स्वर्ण करते हैं कि ओम तत्सत का स्वरूप क्या है तो ओम तत्सत का स्वरूप ऐसा है कि जैसे ओम शांत ब्रह्म है और उसमें जब परमेश्वर की इच्छा होती है इस सृष्टि को विकसित करने की तो हृदय में तत् आता है तत् का मतलब होता है वह इसका शाब्दिक मतलब होता है वह क्योंकि जब तक तो परमेश्वर अकेला है यहाँ पर अभी कोई वह है ही नहीं वहाँ पर सिर्फ मैं हैं और मैं का भी कोई महत्व नहीं है मैं भी एक सापेक्षिक शब्द है जब कोई और है तो उनकी तुलना में मैं हूँ लेकिन पूर्ण आनंदित जिसको हम स्टेट ऑफ ब्लिस बोलते हैं पूर्ण आनंद की अवस्था उसमें कोई भी विचार नहीं है कोई मैं भी नहीं है क्योंकि वहाँ मैं की भी तुलनात्मक रूप से आवश्यकता नहीं है क्योंकि तो और कोई है ही नहीं लेकिन जब तत् का विचार आता है कि मुझसे अलग कुछ हो जिसको मैं कह सकूं कि यह है तो उस तत्व के विचार के साथ ही सृष्टि का आविर्भाव होता है उस आविर्भाव के साथ ही भगवान कहते हैं कि तीन तरह की मूल इच्छाएं उत्पन्न होती हैं एक को बोलते हैं दिशा एक ईत्सा और एक तितप्सा ये मूल इच्छाएं क्या हैं ये भगवान कहते हैं कि सृष्टि के रचने की मूल इच्छा दिपसा है यानी मैं अपने से विसर्जित करूं कुछ अपने से प्रकट करूँ मैनिफेस्ट करूं वो इच्छा होती दिपसा प्रकट करने की इच्छा है। एक है ये इच्छा यानी यज्ञ करने की इच्छा जैसे हम जान चुके यज्ञ का मतलब होता है एक प्रोजेक्ट एक कार्य जो हम हाथ में लेते हैं वो यज्ञ कहलाता है तो भगवान इस सृष्टि को बनाने का कार्य हाथ में लेते और सृष्टि को बनाने की इच्छा करते हैं उसको बोलते हैं इच्छा यानी यज्ञ की इच्छा भगवान के लिए ये यज्ञ जैसे हमारे लिए यज्ञ मकान बनाना या हमको कोई व्यवसाय व्यवस्थित करना या हमारे को बच्चे की शादी करना हमारे लिए ये भी यज्ञ है ऐसे ही भगवान के लिए सृष्टि को, को अपने आप से प्रकट करना ये भी यज्ञ तो दूसरी है उनकी इच्छा और तीसरी है तितप्सा और तितपसा का मतलब होता है तप और तप का मतलब होता है पुनः अपने स्रोत की ओर चले जाना जब तब कोई करता है तो तब का मूल कारण या उसका उद्देश्य होता है पुनः अपने स्रोत को प्राप्त करना है ना? वापस भगवान इस सृष्टि में वो पहले ही वो बीज डाल देते हैं जिससे मनुष्य पुनः उसी की ओर आने का प्रयास करता है जैसे कि समुद्र से निकलने वाली बूंदें जो बादल बनती हैं धरती की ओर जाती वर्षा करती लेकिन उन बूंदों में समुद्र पहले से भी पहले से ही ऐसी व्यवस्था डाल देता है कि वो बूंदें वापस उन्हीं के पास आती यही है तितप कि जो जहाँ से निकला है अंत में वहीं पर पहुँच जाता यही तप की इच्छा है कि जब कोई चीज़ जहाँ से निकली है अपने स्रोत पर वापस चली जाती है एक बूँद समुद्र से, से निकली है उसे कहीं भी डाल दो किसी भी अवस्था में कितनी भी देर तक रोक लो लेकिन अंत में वो समुद्र में पहुँच ही जाती आप यहाँ से डालोगे बहते हुए नाली में चली जाएगी वहाँ से बहते हुए नदी में चली जाएगी वहाँ से बहते हुए समुद्र में चली जाएगी अगर वो बरसात की बूंद है तो वो उसकी बूंद बन जाती या वो कहीं किसी के पेट में चली जाती है किसी नाली में चली जाती है किसी गंदी जगह चली जाती है तो भी उसकी अंतिम गंतव्य उसका समुद्र है वही चली जाती है तो अंत में भगवान इस समस्त सृष्टि में एक बीज डाल देते कि वो सृष्टि पुनः वापस उनके पास चली जाती इसको बोलते तितपसा तो इस तरह से ओम तत्सत कहकर जो ज्ञानी ज्ञानीजन हैं जन हैं है, जो तीनों गुणों से परे हैं वो ओम तत्सत कहते हैं कि ये सृष्टि भगवान ये सृष्टि और उसके बाद में उस सृष्टि का विकास इन सबको वो एक साथ दे और उस विकास के अंदर वो वो बीज भी देखते हैं कि वो पुनः परमेश्वर में चली जाएगी इस प्रकार से वो एक इकाई के रूप में इस सृष्टि का दर्शन करते हैं और यही दर्शन भगवान का दर्शन है और इस दर्शन को करते हुए वो तप यज्ञ और दान तीनों करते हैं तो जब ये तीनों करते हैं तो वो किसी तरह से स्वयं नहीं करते वो भगवान स्वयं ही कर रहा योगी के रूप में तो इस तरह से हमने ये अंतिम बात जो पढ़ी थी सत्तरवें अध्याय में उसको हम समाप्त करते हैं और हमारा सत्तरवें अध्याय का अध्ययन पूर्ण होता है अब हमारा जो अंतिम अध्याय मोक्ष संन्यास योग इसका अध्ययन जारी करते मोक्ष संन्यास योग थोड़ा सा बड़ा अध्याय है इसमें अठहत्तर श्लोक हैं और इसको पूर्ण करने के बाद हम कुछ ही समय में तय कर लेंगे कि हम यहाँ पर आश्रम में अगला अध्ययन किसका करेंगे आ, पूरी संभावना है कि अक्टूबर मास में ये हमारा अध्ययन भागवत गीता का पूर्ण हो जाएगा चार पांच हफ्ते का समय चाहिए इस 18वें अध्याय को पढ़ने के लिए तो हमारा 18वां अध्याय हम आरंभ करते हैं जिसमें अर्जुन की जिज्ञासा पहले श्लोक में दी गई अब चूँकि अर्जुन इतना सब कुछ समझने जानने के बाद में परिपक्व हो चुका है और अब वो कुछ प्रश्न लोक कल्याण के लिए भी पूछता है वो जानता है कि अब अंतिम रूप से भगवान ने उसे पूर्ण तरह से अज्ञान से बाहर ले आए फिर भी वो चाहता है कि मन में कोई संशय न रह जाए क्योंकि यह अवसर सदियों में एक बार आता है जब भगवान सामने खड़े हो और सब प्रश्नों का उत्तर दे रहे हो फिर कभी मौका फिर अब जीवन में मिले ना मिले किसी की संशय किसी की शंका मन में अधूरी ना रह जाए इसलिए वो अंतिम रूप से प्रश्न करते हैं कि है हे अरिसुदन हमें बताइए कि आप सन्यास और त्याग इनका मूल स्वरूप क्या है और इन दोनों में क्या कोई अंतर है अगर है तो वो क्या अंतर है? भगवान ने इन प्रश्नों का अलग अलग स्थान पर पहले भी वर्णन किया है जैसे छठे अध्याय में पहला श्लोक था जिसमें उन्होंने कहा था कि जिसने अपने घर की अग्नि कुछ त्याग दिया है वो त्यागी नहीं है घर की अग्नि का त्यागने का मतलब घर की अग्नि का त्यागने का मतलब होता है कि या तो हमने भिक्षावृत्ति अपना लिए घर पे हम खाना नहीं बनाएंगे भिक्षा से ही खाएंगे तो घर की अग्नि का त्याग करना भगवान कहते हैं त्याग नहीं है वो कहते हैं जिसने समस्त क्रियाओं में अपनी फल पाने की इच्छा त्याग दी है वही त्यागी है तो त्याग का वर्णन भगवान ने वहाँ भी किया था और यहाँ भी वही बताते हैं कि कर्मफल त्यागी ही कर्मफल के मोह का त्यागी कर्म फल का त्याग नहीं होता बल्कि कर्म फल के मोह का त्याग होता है जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो उसके पीछे हमारी एक जिज्ञासा होती लालसा होती और साथ ही साथ आग्रह होता है कि भगवान इसका परिणाम ऐसा ही आए ये कर्मफल की जो हमारी इच्छा या लालसा या जिज्ञासा या आग्रह है वो आग्रह ही मोह का कारण है उससे हम चाहते हैं कि ये परिणाम ऐसा ही हो तो हम अगर उस कर्म को उस मोह के अधीन करते हैं तो हम त्यागी नहीं हैं मोहित मोहित हैं उस कार्य से तो कर्मफल के मोह का त्याग करना वही त्याग है और जब हम अपनी कामनाओं के आधीन काम करना बंद कर देते तो सन्यासी भगवान ने दोनों बड़े सुंदर तरीके से बताया कि हम सन्यासी वो है जो कामनाओं के अधीन कार्य करना बंद कर देते कामनाएं क्या होती हैं कि हम संसार में कुछ पाना चाहते ये संसार की दौड़ है इसके बारे में कई बार अपन भी बात कर चुके हैं कि संसार में पाने की इच्छा कभी समाप्त नहीं होती क्योंकि कोई इसकी सीमा नहीं है बिंदु की पूर्ण सीमा है बिंदु की कोई आयतन नहीं है लेकिन परिधियों की उस बिंदु के आसपास अगर चक्र बनाते चले जाओ तो उन चक्रों की कोई न तो संख्या सीमित है न उनकी कोई दूरी सीमित है एक बिंदु के आसपास बढ़ने वाला चक्कर छोटा सा हो सकता है बड़ा हो सकता है और बड़ा हो सकता है और बड़ा हो सकता है यही संसार की दौड़ है बिंदु स्वरूप परमेश्वर है संसार के रूप में आपको स्वतंत्रता दी है उन्होंने आपको बाहर जाने की इजाज़त दी है हमारा आकर्षण संसार का अन्य अन्य परिधियों पर होता है उन उन परिधियों पर पहुँचते पहुँचते और हमको बाहर की परिधियाँ प्रकट होती प्रतीत होती और उन परिधियों दौड़ शुरू हो जाती है और हम वहाँ तक पहुँचते पहुँचते हमको और नई परिधियाँ और क्षितिज पर नई परिधियाँ दिखाई देती इस तरह से हम कभी भी वहाँ नहीं पहुँचते समुद्र में एक जहाज़ में अगर हम जा रहे हैं तो हमको कुछ मील पर कुछ किलोमीटर्स पर हमको ऐसा दिखेगा कि अब वहाँ तक है समुद्र उसके बाद हमको कुछ दिखेगा उसके बाद आसमान है हम सोचे चलो वहाँ तक चले जाते लेकिन जब वहाँ तक पहुँचते हैं तो हमको वही चीज़ उस उतनी ही फिर आगे दिखाई देती है यही मोह की स्थिति है संसार में हम कभी भी अपने मोह से पार नहीं पा सकते ये मोह हमारा संसार में एक स्थायी भाव बना के भेजा है भगवान जब तक कि हम पुरुषार्थ कर कर अपनी दिशा अपने विचार अपना कर्तव्य बदल नहीं देते समझ नहीं जाते इन चीज़ों इसलिए वो सब शास्त्र सब धर्म सब आध्यात्मिक व्यवस्था मात्र उस केंद्र की ओर उंगली उठाती कि अपनी यात्रा को केंद्र की ओर आरंभ कर दे केंद्र की ओर यात्रा आरंभ करने के बाद अगर ये शरीर छूट जाता है जीवन छोटा पड़ जाता है तो भी कोई हानि नहीं होगी भगवान उसे अगले जन्म में वहीं से फिर उठा ले और वो पुनः उस राह पर डाल दिया जाएगा अगर हमारी यात्रा की दिशा परिधियों की ओर है और जब जीवन समाप्त होता है तो अगले जीवन में हम उन वासनाओं के कारण फिर से परिधियों के दिशा में धकेल दिए जाते जब तक कि किसी मनुष्य जन्म में हम पुरुषार्थ करके उस केंद्र की ओर ईश्वर की ओर अपना रुख नहीं कर देते तब तक ये यात्रा जीवन मरण जरावृद्धि ये चलती ही जाती है न जन्म मरण का चक्र हमारा कभी समाप्त नहीं हो पाता इसलिए वो कहते हैं कि जो कामनाओं के अधीन कार्य करना जो बंद कर देता है वो ही सन्यासी है भगवान ने सन्यास का कितना सुंदर तरीका बताया आगे इसका इसका विश्लेषण भी वो करेंगे भगवान कि सन्यासी वो नहीं है जिसने घर छोड़ दिया सन्यासी वो नहीं है जिसने खाना बनाना छोड़ दिया गृहस्थी छोड़ दी लेकिन सन्यासी वो है जो अपने कार्य को कर्तव्य भाव से करता है और उसके परिणाम के प्रति उसकी कोई आसक्ति नहीं होती करतव व्यवहार से यानी एक और बात है इसमें फिर तीनों विशेषताएं आएंगी कि ये काम वो सात्विक तरीके से करता है राजसी तरीके से करता है या तमसी तरीके से करता है क्योंकि समस्त कार्यों को करते वक्त जो आपकी बुद्धि होगी उसमें जो भी गुण प्रबल होगा उसके अधीन ही आप वो काम करेंगे जैसे हमने यज्ञ तप दान भोजन इन सब में देखा था कि वो बुद्धि के जो प्रमुख भावना है गुणों में आसक्ति है उन्हीं के अनुसार वो फल देते हैं ऐसे ही यहाँ पर हम जब संसार को त्यागने की बात करते हैं तो संसार को त्यागना संभव नहीं है अगर हम कर्म त्यागने की बात करते हैं तो भगवान कहते हैं कर्म को स्वरूप से त्यागना संभव ही नहीं है क्योंकि आप कुछ तो करोगे ही अगर कुछ नहीं करोगे तो आराम करोगे कुछ नहीं करोगे तो सोओगे, कुछ नहीं करोगे तो खाना खाओगे कुछ नहीं करोगे तो भूखे मरोगे कुछ तो करोगे क्योंकि बिना किए इस संसार में कुछ भी नहीं है क्योंकि प्रजापति ने जब संसार बनाया था तो उन्होंने कहा था जाओ प्रजनन करो और कर्म से ही तुम्हारा पालन पोषण होगा और कर्म से ही तुम वापस परमेश्वर को पाओगे यानी कर्म से मुक्ति है ही नहीं क्योंकि जीवन में आने के बाद में इस शरीरधारी के लिए किसी भी शरीरधारी के लिए कर्म से पूर्णतः मुक्त होना असंभव है ये भगवान स्वयं इस 18वें अध्याय में कहते हैं कि कर्म से स्वरूप से मुक्ति संभव नहीं है मात्र कर्म फल जैसे लोग कहते हैं कि हम ये सब छोड़ दिया अपने छोड़ना भी कर्म है फिर कर्म से मुक्ति कैसी हो सकेगी और छोड़ोगे कैसे तो सबसे पहले भगवान कहते हैं कि कामनाओं के अधीन काम करना बंद करें और जो हम काम करें उसके पीछे सबसे बड़ी बात क्या हो कर्तव्य बोध कि ये मेरा काम है और मुझे ये करना है क्योंकि हम अपने आप को और भगवान को बेवकूफ़ बनाने की बहुत कोशिश करते हैं हम जस्टिफाई करते हैं अपने आप को ये संसार ऐसा ही है और अब हम इससे इतर ये बातें खाली शास्त्रों की है आज के ज़माने में लागू नहीं होती ये हमारा तर्क होता कि ये बातें सिर्फ़ शास्त्रों की हैं हमारे जीवन में लागू नहीं होती दूसरे बताए ऐसा अगर करेंगे तो संसार ही हमको खा जाएगा हम तो लुड़ जाएंगे इस प्रकार की हमारी भावनाएं होती हैं और यही भावनाएं माया है जो सचमुच में नहीं चाहती है कि आप ईश्वर की तरफ जाओ वो समस्त संसार को चलाना चाहती इसलिए सदा वो आपको परिधियों की ओर धकेल ले। पाती लेकिन जो दृढ़ इच्छा शक्ति वाला योगी है वो हमेशा इन भावनाओं पर विजय प्राप्त कर लेता वो है। वो कहते हैं कि संसार में नित्य कर्म होते हैं भगवान कहते हैं और नैमित्तिक कर्म होते हैं नित्य कर्म क्या होते हैं जो हमको रोजाना करने ही हैं जैसे भोजन करना ही है इस जीवन को चलाने के लिए और जो हमने अपने जीवन में व्रत ले रखे स्नान करना है नहाना है मंदिर जाना है पूजा करना है तो ये हमारे नित्य कर्म हैं दूसरे हैं नैमित्तिक कर्म नैमित्तिक कर्म वो होते हैं जो विशेष प्रयोजन से किए जाते हैं जैसे हमारे घर में रोजाना तो रोटी सब्जी बनती है लेकिन आज मिठाई बनेगी क्योंकि आज मेहमान आए हैं ये नैमित्तिक भोजन है रोजाना नित्य भोजन नहीं है ये वो नैमित्तिक भोजन है क्योंकि उस समय एक विशेष निमित्त से भोजन बनाया गया आज घर में उत्सव है इसलिए हमने ये इतनी तरह के पकवान बनाए ये नैमित्तिक काल आज अमावस्या है इसलिए हम ऐसा करेंगे ये नैमित्तिक व्यवस्था है या आज सूर्य ग्रहण है इसलिए हम अभी स्नान नहीं करेंगे ग्रहण के छूटने के बाद ये हमारी व्यवस्था है नैमित्तिक कहलाती है और जो हम नियम से रोजाना करते हैं जिसको बता बाय डिफॉल्ट रोज करते हैं वो नित्य क्रियाएं तो नित्य और नैमित्तिक क्रियाओं को करते हुए भी भगवान कहते हैं कि योगी और सन्यासी हुआ जा सकता त्यागी हुआ जा सकता है नित्य नैमित्तिक कर्म करते हुए भी त्यागी बनना संभव है क्योंकि हम इन सब कर्मों को करते वक्त अपने इनके फलों का त्याग कर सकते हैं जो हम विशिष्ट प्रयोजनों से अनुष्ठान करते हैं जिसमें हमारी कामनाएं शामिल कर देते हैं ये यज्ञ हम इसलिए कर रहे हैं ये कार्य हम इसलिए कर रहे हैं ये प्रोजेक्ट हम इस चीज़ को पाने के लिए कर रहे हैं तो जब इस तरह की हमारी कामनाएँ जिसको हम अग्निस्टोम बोलते हैं जिसमें हम अपनी कामनाएं शामिल कर देते हैं तो इस प्रकार के जो यज्ञ हैं वो कर्मफल के भाजक हैं यानी कर्म फल उनसे पैदा होता है क्योंकि हम वो करना चाहते हैं जो हमारे हिस्से का नहीं है वो हम पाना चाहते हैं तो हमको निश्चित रूप से उसका ऋणी होना पड़ेगा अगर हमारे पास एक मकान बनाना धन नहीं है तो हम बैंक से पैसा लाते हैं तो हम बैंक के ऋणी हो जाते हैं। जैसे ही बैंक देती है हम लेते हैं हम बैंक के ऋणी हो जाते एक योगी होता है वो सोचता है मेरे पास इतना ही पैसा है कि झोपड़ी में रहूं। तो वो सोचता ठीक है मैं तो झोपड़ी में ही रहूँगा मैं ऋणी नहीं होना चाहता वो ईश्वर का भी ऋणी नहीं होना चाहता वो किसी का भी ऋणी नहीं होना चाहता वो तो चाहता है कि मुझे जैसा भगवान ने दिया है मेरे पूर्वजन के कर्मों के अनुकाल जो कर्म के अनुसार जो मुझे फल दिए हैं मैं उन्हीं में संतुष्ट रहूँगा ये स्थिति को बोलते हैं तितिक्षा भगवान उसी स्थिति में रहना चाहता है वो तो उस स्थिति में वो क्या है सन्यासी है क्योंकि वो अपने कामनाओं के अधीन काम नहीं कर रहा है ना किसी से ऋण लेना चाहता है इसलिए कर्म फल का त्याग और कामनाओं के अधीन कार्य न करना ये दो चीज़ें त्याग और संन्यास के लाते न कि संयास कहीं और बाहर जाने से होता है कुछ विचारक कहते हैं कि कुछ कर्मों को दोषयुक्त समझकर छोड़ देना चाहिए तो इसकी व्याख्या ये कही जाती है कि वो कर्म जो अमानवीय है हिंसात्मक है वो कर्म जो दोषयुक्त प्रतीत होते हैं उन कर्मों को छोड़ा जा सकता है जैसे आपको लगता है हत्या करना बुरा है तो छोड़ा जा सकता है ये एक सामान्य नियम है लेकिन भगवान हमेशा यह है बताते हैं कि सामान्य नियमों और विशिष्ट नियमों का रिश्ता जरूर समझो जैसे आपको कहा जाता है सदा सत्य बोलो ये क्या है सामान्य नियम जैसे जनरल रूल सामान्य नियम है कि सदा सत्य बोलो लेकिन विशिष्ट परिस्थितियों में सत्य बोलने से बड़ा कोई पाप नहीं होता। सकता विशिष्ट परिस्थितियों में सत्य बोलने से बड़ा क्योंकि हमने अभी पिछले अध्याय में पढ़ा था आपको याद होगा कि किसी घटना का वर्णन मात्र सत्य नहीं है सत्यम सत्य होना चाहिए इसके अलावा सत्य वो है जो हितकर होना चाहिए और जो बोलने बोलते समय प्रिय हो और भविष्य में हितकर हो वही सत्य है किसी घटना का वर्णन सत्य नहीं है इसलिए सामान्य बात हम बच्चों को भी सिखाते हैं सच बोलो हम भी समझते हैं कि सच बोलना चाहिए लेकिन सच बोलना हम झूठ क्यों बोलते हैं अपने मोह से अपने स्वार्थ से हमारे षड्यंत्रों के कारण हम झूठ बोलते हैं तो वहाँ पर हम कहते हैं सच बोलो लेकिन सच बोलने से किसी का अहित होता है यहाँ पर भी बहुत गंभीर अंतर चिंतन की ज़रूरत होती है जैसे अगर आपको किसी गलत कार्य की गवाही देना हो तो गलत व्यक्ति का अहित गलत नहीं उसका हित हो जाएगा जैसे अगर आपने देखा कि इसने गुनाह किया और आपको गवाही देना है तो गवाही देने में सच बोलना जरूरी है चाहे उसका अहित हो रहा अहित नहीं हो रहा बड़े भाग का तो संसार का तो हित हो रहा है एक अपराधी का अहित भले ही हो रहा हो लेकिन संसार का तो हित हो रहा है इसलिए वहाँ पर आपको हित कर जानकर सत्य बोल जाए इसलिए सत्यम बुरुआत प्रियम बुरियात और न बुरुआयात सत्यम अप्रियम चाहे वो सत्य अप्रिय हो तो मत बोलो सत्य हो लेकिन अप्रिय हो तो मत बोलो और न बुरुआयात प्रियम असत्यम यानी असत्य हो चाहे वो फिर कितना भी प्रिय हो तो भी चुप रहे वो बात भी मत बोलो जो असत्य है और प्रिय प्रतीत हो रही है तो इस तरह से जो व्यवहार करता है जो कामनाओं के अधीन कोई काम नहीं वरन करता वरण कर्तव्य भाव से काम करता है और फलों के प्रति वो आसक्त नहीं है वही त्यागी है और विशिष्ट नियम वो हैं जो किसी विशिष्ट परिस्थिति में उसको ओवर रूल कर देते हैं ना जो सामान्य नियम को रद्द कर देते हैं सदा सत्य बोलो लेकिन इन परिस्थितियों में या तो चुप रह जाओ उस समय सत्य और बोलो क्योंकि सत्य कभी कभी बड़े भाग का संसार के बड़े हिस्से का बुरा कर सकता है फिर जो विश्वास करते हैं श्रद्धा रखते हैं उनके लिए शास्त्र प्रमाण है क्योंकि जब हमारे को मन में कभी दुविधाएं होती है कि हमको ऐसा करना चाहिए या वैसा करना चाहिए तो हमको किसी ऐसे के पास जाना ज़रूरी है जो शास्त्रों का पूर्ण ज्ञाता है जो विद्वान है वो हमको उन दुविधाओं से बाहर कर देता है या हमको स्वयं शास्त्र का स्वाध्याय करना जरूरी है तब हम ये तय कर पाते हैं कि संसार में सत्य क्या है अब त्याग की बात करें भगवान ने फिर त्याग का विश्लेषण किया कि त्याग त्रिविध है त्रिविध है जो हमारी भावना है उसके अनुसार वो त्याग अपना स्वरूप बदलता रहता है अगर हमको कोई हमारे अनिवार्य कर्तव्य हैं और उनसे हम भागना चाहते हैं कि हम इसको त्याग कर देते तो ये तामसी त्याग कहलाते हैं जैसे अर्जुन का स्वाभाविक कर्तव्य था कि जनता की रक्षा करना सुशासन स्थापित करना और वो जब वो बोलता कि मुझे तो कुछ नहीं चाहिए मुझे तो घर से जाना है सब छोड़ना है तो ये अनिवार्य कर्तव्य को छोड़ना तो तामसी त्याग हो जाए। इसलिए भगवान कहते हैं कि अनिवार्य कर्तव्य को त्यागना ताम त्याग है और कैसे हम इसका उदाहरण समझ सकते हैं अगर घर में आपकी वृद्ध मां अकेली है आप कहते कि मेरे को तो जिम्मेदारी से वो त्याग है, तो अगर आप वो त्याग करते हो जो आपका अनिवार्य कर्तव्य है कि आपको मां की सेवा करना है आपका अनिवार्य कर्तव्य है उस अनिवार्य कर्तव्य से दूर भागना वो तामसी त्याग दूसरा होता राजसी त्याग राजसी त्याग और तामसी त्याग से कुफल होता है और राजसी त्याग निष्फल होता है उसका कोई फल नहीं मिलता है राजसी त्याग क्या होता है कि जब हमको लगता है कि हमारे कर्तव्य कष्टप्रद है और हम इनको छोड़ना चाहते हैं जैसे आ, आपने शादी कर ली बच्चे हैं आपके घर में परिवार है अब माँ बाप तो चले गए घर में लेकिन पत्नी है वहाँ पर आपको लगता है इन लोगों की ज़रूरतें पूरी करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है बच्चों की ज़रूरत पूरी करना मेरे लिए मुश्किल है पत्नी की आवश्यकताएं पूरी करना कठिन है उस परिस्थिति में मैं घर छोड़कर भाग जाऊं, सन्यास ले लूं, त्याग दूं सब कुछ घर परिवार को गृहस्थी का त्याग कर लूँ तो भगवान कहते ये राज से त्याग है इससे तुमको कोई त्याग का फल नहीं मिलना क्योंकि तुमने कठिन जान कर अपने कर्तव्य को त्याग दिया तो इस त्याग से तुम्हें कोई सुखल प्राप्त नहीं होने वाला है। लेकिन फिर त्याग क्या है कैसे त्यागा जाए तो फिर भगवान कहते हैं कि राजसी त्याग काम का नहीं है उससे कोई फायदा नहीं है नामसी त्याग काम का है हमको जो संसार में जो हमारे अनिवार्य हुए हैं नियत कार्य हैं उनको करना है लेकिन हमारा जो सात्विक त्याग है वो ये है कि हम इन सब कार्यों को कर्तव्य भाव से करें इन सब कार्यों को जो अगर हमारे को माँ की ज़िम्मेदारी मिली है परिवार की ज़िम्मेदारी मिली है समाज की ज़िम्मेदारी मिली है उसको कर्तव्य भाव से करें और परिणाम को ही त्याग दें कि जो परिणाम होने वाला है उसके मोह को त्याग दें उसे हम मोह ना रखें कि ऐसा हो जैसे हम परिवार में पत्नी के प्रति अच्छा व्यवहार कर रहे हैं उसके लिए सब कुछ व्यवस्था कर रहे हैं बच्चों के लिए अच्छा व्यवहार कर रहे हैं बच्चों के लिए अच्छी व्यवस्था कर रहे हैं जो हमसे संभव है हम सब कर रहे हैं उससे भागने रहें फिर हम सोचें कि बच्चे भी हमसे बदले में अच्छा व्यवहार करना चाहिए बुढ़ा पे ने हमसे सेवा करना चाहिए पत्नी ने हमसे अच्छा व्यवहार करना चाहिए ये अपेक्षाएँ फल की कामनाएं ये अगर हम अगर रखते हैं हृदय में तो ये वास्तव में सन्यासी त्यागी के लक्षण नहीं है ये तो एक सामान्य गृहस्थी होगी ये तो व्यवसाय हो गया कि नहीं मुझे इन्वेस्ट करना है और बदले में मुझे अभी बच्चों की सेवा करना है फिर बच्चे मेरी सेवा करेंगे मैं पत्नी की सेवा करूँगा पत्नी मेरे से अच्छा व्यवहार करेगी ये सब चीज़ें जब हम करते हैं तो ये हमारे सात्विक त्याग के लक्षण नहीं सात्विक त्याग तो वो है कि सबके प्रति हम सद्भाव से अपने कर्तव्य कर्मों को करें जो नियत कर्म है वो करें हमारे कर्तव्यों से भागे नहीं और जो परिणाम हो उसके प्रति हम आसक्त तो नहीं हों कि परिणाम ऐसा होना चाहिए आसक्ति होगी तो दुख होता है क्रोध होता है क्षोभ होता है अगर हम सबके लिए सब कुछ कर रहे हैं वो बच्चे हमारे लिए नहीं करते तो हमको क्रोध आता है हृदय में क्षोभ होने लगता है कि ऐसा क्यों लेकिन अगर हमने ये कर्तव्य बोध से आनंद से प्रेम से अगर ये काम किया है तो फिर हमारे बदले में पाने की कोई जिज्ञासा नहीं रह जाती तो इसी को बोलते हैं वो सात्विक त्याग तो जो विद्वान है जो त्यागी है यानी जो सात्विक त्याग तो करता है विद्वान है सत्वगुण प्रधान है जिसकी शंकाएं निवृत्त तो हो गई हैं ऐसा व्यक्ति कर्म में पसंद या नापसंद का भेद नहीं करता क्योंकि हमको नियत कर्म भगवान ने हमारे लिए जो नियत कर्म बनाए हैं जैसे वृद्ध माँ है वो 20 साल से सेवा कर रहे हैं वो संसार छोड़ के जा भी नहीं रही है और हमको उसका काम करना ही पड़ रहा है तो वो हमारे लिए जो नियत कर्म है तो हमको पसंद नहीं है हम सोचते हैं इससे अच्छा तो कोई दूसरे की सेवा करते मर्जी आती जब चले जाते मर्जी आवाज में जाते अब यहाँ तो कंपलसरी हो गया जरूरी हो गया कि रोज़ाना करनी सेवा तो पसंद और नापसंद का भेद वो नहीं करता जो स्थिर चित्त है विद्वान है त्यागी है सत्वगुण प्रधान है और जिसके हृदय से शंकाएं समाप्त हो चुकी शंका क्या होती है शंकाओं के बारे में भी शंकाएं हैं कि शंकाएँ क्या हैं परमेश्वर के स्वरूप को उसकी सर्वोच्चता और उसके एक छत्र साम्राज्य को न जानना शंका अपने सच्चे स्वरूप से इनकार करना शंका है हमारे आत्मा की और परमेश्वर के अभेद को न जानना शंका है अगर संसार में हमें जाने कि एक ही इसका स्वामी हम कहें कि हिंदुओं का स्वामी अलग है मुस्लिमों का अलग है क्रिश्चनों का अलग है यहूदियों का अलग है ये हमारी सीमित मानसिकता का परिणाम है सोचने का सीमित सोच का परिणाम अगर ऐसा होता तो फिर भगवान दस बीस पचास तरह के होते और दुनियाएं भी अलग अलग होती क्योंकि सर्वोच्च सत्ता एक से अधिक नहीं हो सकती इस सर्वोच्च सत्ता में विश्वास हो और वो सर्वोच्च सत्ता में और आपकी आत्मा में कोई भेद नहीं है इस बात का बोध हो तो यही शंकाओं से निवृत्ति है अन्यथा हमारे मन में ये शंकाएँ सदा रहती हैं कि ऐसा तो नहीं कि हमारे भगवान से इनका भगवान बढ़ा है ऐसा तो नहीं कि मैं बहुत दीनहीन गरीब हूँ और ये भगवान है भगवान नाराज हो जाएंगे भगवान हमको सजा दे देंगे सजाएं हम अपने आप को देते हैं नाराज हम अपने आप से होते हैं भगवान कहीं किसी से नाराज़ नहीं होते वो नाराज़ी जानते ही नहीं नाराज़ी हम कैसे अपने आप पर नाराज होते हैं हम कामनाओं के अधीन काम करते हैं उसका कुफल मिलता है फिर हम कहते हैं कि भगवान नाराज़ हो गए भगवान नाराज नहीं होते हमारे दृष्टि स्पष्ट है तो हम जानते हैं कि भगवान नाराज नहीं ये नाराजगी हमारी अपनी बुलाई हुई है कुफल हमारे अपने खरीदे हुए हैं इसलिए जब हम ये जानते हैं कि सृष्टि का स्वरूप क्या है कर्म का स्वरूप क्या है तो हमें भगवान के ऊपर विश्वास हो जाता तो है यही शंका से निवृत्ति है तो जो शंका नहीं करते जो ज्ञानी हैं जो सत्वगुणी हैं वो लोग जो कर्म करते हैं वो समस्त कर्म फल के प्रति उनकी आसक्ति होती ही नहीं वो समस्त कर्म ईश्वरीय कर्म होते हैं उसमें किसी भी तरह का फल नहीं होता लेकिन जब कोई भी कर्म वासना के अधीन किया जाता है तो वो फल का जनक होता है उसमें फल कर्म फल संचित होता है अब इसको हम यह सब समझ लें कि हम कोई भी कार्य करें वो एक जैसा कार्य दिखेगा का बाहर से करने वाले एक व्यक्ति उसी कार्य को बिना वासना के कर रहा है वासनाहीन हो के कर्म फल त्याग कर कर और वही कार्य दूसरा व्यक्ति वासना के अधीन कर रहा है। देखने वाले को दोनों दृश्य एक जैसे दिखाई देंगे उसको ये भी नहीं मालूम कि उसके भीतर क्या है और इसके भीतर क्या है इसकी नियत क्या है इसकी नीयत क्या, क्या, क्या है इसके हृदय में कौन सी भावना है जिसके अधीन वो काम कर रहा है और इसके हृदय में कौन सी भावना है जिसके अधीन काम कर रहा है तो देखने वाले को कभी भी ये सत्य का बोध नहीं हो पाता कि ये कार्य कैसा है ये पाप है पुण्य है या दोनों से परे है पाप पुण्य एक ही कार्य दोनों हो सकता अब वो देखा कि एक व्यक्ति सुबह सुबह जाके गरीबों को कम्बल बांट रहा है अब ये पाप भी हो सकता है कि वो उसको वहाँ पर कुछ बिल्डिंग बनाना है उन लोगों को वहाँ से हटाना है उन लोगों को मैं अपनी पैंट जमाना है किसी भी तरह का उसका स्वार्थ हो सकता है ये पाप हो सकता है पुण्य भी हो सकता है वो सोचे कि मैं एक कम्बल दूंगा भगवान हजार देंगे कल मेरे घर धनधान होगा मेरे दुकान अच्छी चलेगी उसको पुण्य की भावना से भी कर सकता है और वो प्रेम की भावना से भी कर सकता है यार इतने ठंड में लगे मेरे इतने सारे पैसे इतने कम्बल कहाँ ले मरूंगा मैं इनको और वो प्रेम से भी दे सकता है उसके पीछे उससे कोई न तो पुण्य चाहिए न कोई प्रतिष्ठा चाहिए न कोई पूजा जाने की इच्छा है तो उस परिस्थिति में वो जो कार्य करता है वो ईश्वरीय कार्य है क्योंकि वो गुणों से परे होकर प्रेम के अधीन करता है प्रेम तीनों गुणों से परे होता है लेकिन प्रेम हम मोह को प्रेम समझ लेते हैं इसलिए ऐसा समझते हैं कि प्रेम कुछ लोगों पर किया जाता है प्रेम एकमात्र है जिसमें सीमा नहीं है वो प्रेम और जिसमें सीमा है वो प्रेम नहीं हम कहते इतने लोगों को हम प्रेम करते तो प्रेम ही नहीं वो मोह है लेकिन प्रेम की तो कोई सीमा ही नहीं प्रेम तो असीम होता है इसलिए कहते हैं लव इज़ गॉड प्रेम ही भगवान है लेकिन कब जब वो प्रेम है जब वो मोह है तब वो भगवान नहीं है तो इस तरह से जब वासना के अधीन कोई भी कर्म किया जाए तो वो संचित कर्मों का जनक होता संचित कर्म वो होते हैं जो आपके बई खाते में लिखे गए अब आपको उसका हिसाब तो पूरा करना पड़ेगा हो सकता है इस जन्म में हो सकता है अगले जन्म में और जितनी देर करोगे ब्याज बढ़ता जाएगा यानी आपको जितने देर से आपको उसका फल मिलेगा उतना ही अधिक मिलेगा इसको भगवान का काव्यात्मक न्याय बोलते हैं पोलिटिकल जस्टिस कई बार हम कहते हैं कि इसने क्या किया इसको ऐसे समझा मिली ये तो बेचारा बहुत सीधा आदमी इसने ऐसा क्या किया बिना किए कुछ होता नहीं बिना आपके गर्मी लगती नहीं बिना बरसात के कोई गिला होता नहीं बिना पानी के कोई गिला होता नहीं कारण तो हर व्यवस्था का है संसार का कारण नहीं है ये बात भी जो जानता है वो शंका से परे है ये बात जानना है कि यहाँ पर हर घटना का एक कारण है अभी हम आगे उसका पढ़ पढ़ेंगे आगे कि वो कार्य निष्पादन कैसे कैसे और क्यों होते हैं क्योंकि आज का तो समय सीमित है लेकिन हम और अगले हफ्तों में पढ़ेंगे कि कार्य निष्पादन के पीछे क्या क्या परमेश्वर की व्यवस्था है कैसे कोई भी कार्य निष्पादित होता है तो हम कभी कभी ऐसा समझते हैं कि ये पुण्यात्मा है तो बहुत अच्छा आदमी है बहुत दान करता है बहुत धर्म करता है और इसके साथ इतना बुरा कैसे हो गया लेकिन ये सब कुछ हमारा अपना किया है कहीं भी ऐसा नहीं है जो भगवान किसी पर कुपित होता है ऐसा कुछ भी नहीं होता ये हम अपने ही कर्मों के प्रतिबिंब देखते हैं हमारे जो दुख आते हैं या दुख देने वाले आते हैं उन लोगों के रूप में हम अपने ही कर्मों के प्रतिबिंब को देखते हैं वो भगवान सिर्फ आईना दिखाता है तुम देख लो क्या हो हम कभी भी स्वयं को नहीं देख पाते और हम जस्टिफाई करते रहते हैं न्याय संकट सिद्ध करते रहते हैं हम गलती करते हैं कितनी तो करना ज़रूरी है नहीं करेंगे तो काम नहीं बनेगा हम उन गलतियों को न केवल करते हैं बल्कि उन गलतियों में इतने डूब जाते हैं कि तो उनसे बाहर आना अत्यंत कठिन हो जाता है और जब हम कोई उसी कार्य को वासनाहीन करते कि ये कार्य हमारा कर्तव्य बोध से तो फिर उसमें कर्म-फल संचय नहीं होता और संचित कर्म आदिशंकराचार्य बताते थे कर्म के स्वरूप एक संचित कर्म है जो आपके खाते में लिखा गया है जो भविष्य में कभी न कभी तो आपको चुकाना पड़ेगा एक है आगामी कर्म जब आप ज्ञान सिक्त हो गए गुणों से परे चले गए हृदय प्रेम से भर गया प्रेम का मतलब पूर्ण संसार के प्रति प्रेम से भर गया और उस समय आप जो कार्य करते हो वो कर्म फलों से मुक्त होता है किसी भी तरह का फल उत्पन्न नहीं, नहीं करता जैसे आपने चने चने को भून दिया और फिर खेत में बोया अब उसमें से कोई फल नहीं निकलने वाला कोई पौधे निकलने वाला ऐसे ही कर्म के बीज भस्म हो जाते हैं ज्ञान से इसमें भगवान ने आपने पढ़ा भी था कि कर्म बीज ज्ञान से भस्म हो जाते हैं तो वो स्थिति कब आती है जब वो समस्त कर्मों को प्रेम से करता है कर्तव्य बोध से करता है और फल की कामनाओं से मुक्त होकर करता है तो उस परिस्थिति में वो क्या कहलाते हैं आगामी कर्म कहलाते हैं एक होते प्रारब्ध कर्म जिनके लिए ये आज का जीवन जो हम जी रहे हैं वो मिला है यानी संचित कर्म का एक छोटा सा हिस्सा जो इस जन्म के लिए जिम्मेदार है कि इस जीवन में हमको जो फल मिलने वाले हैं या हमारे जीवन की जो दिशा होने वाली है वो प्रारब्ध कर्म या प्रीडेस्टिनेशन से तय होती है प्रारब्ध कर्म हमारे वर्तमान जीवन की दिशा निर्धारित करता है इसमें कितना धन मिलेगा कितनी प्रतिष्ठा मिलेगी कितना यश मिलेगा कितना अपयश मिलेगा कितनी हानि होगी ये सब कुछ हमारे प्रारब्ध वशों कभी कभी होता है कि देखो हमेशा मैं काम इतना अच्छा करता है पता नहीं कैसे बिगड़ गया क्योंकि हम प्रारब्ध के अधीन होते हैं लेकिन प्रारब्ध के साथ में भगवान ने हमको एक सीमित स्वतंत्रता भी दी हुई है अन्यथा हम सिर्फ कठपुतली हो जाते अगर प्रारब्ध के हाथों की कठपुतली न होना है तो हमारे पास स्वतंत्रता भी जरूरी है उसी स्वतंत्रता के अधीन हम फिर कार्य करते हैं पूर्व कर्मों के कर्म भोगते हुए नए कर्म करते हैं और उन कर्मों को फिर संचित करते चले जाते हैं इस तरह हमारा बैलेंस शीट कभी भी जीरो नहीं हो पाता कभी भी हमारा लेन देन पूरा नहीं हो पाता और यही कारण है कि जीवन पर जीवन हम जीते चले जाते हैं जहाँ अगर हमारी बैलेंस शीट जीरो होगी अब कैसे जीरो होगी सभी कर्मों को भोग ही नहीं सकते क्योंकि सब कर्मों को भोगते भोगते तो कहीं नए कर्म हो जाएंगे आपसे तो संचित कर्मों को नष्ट करने की व्यवस्था भगवान ने दी है कि संचित कर्मों को नष्ट कर दो ज्ञान से और जो वर्तमान प्रारब्ध कर्म हैं भगवान कहते हो तो तीर निकल चुका है अब उसको नष्ट नहीं किया जा सकता तो उसको भोग लो सहन कर लो उसी का नाम प्रतीीक्षा दिया भगवान ने तो उसको सहन कर लो जो वर्तमान जीवन में मान लो गरीबी दी है तो दुख दिया है बीमारी दी है प्रियजनों से वियोग दिया है जो भी दिया है उसको शांत चित्त स्थिर चित्र से सहन कर लो तो ये स्थिति प्रतिक्षा की है और ये स्थिति हमारे प्रारब्ध को समाप्त करने की है ना उसको भोग लो क्योंकि वो तो भगवान कहते हैं कि निकल चुका तीर है, जो तुम इस जीवन में आ चुके हो तो इसमें आने का कारण है अकारण तो आए नहीं तो जिस चीज़ को भोगने आए हो उसको तो भोगना पड़ेगा उसको भोगने की शक्ति सामर्थ्य और धैर्य ये हम परमेश्वर से प्रार्थना से मांग सकते हैं कि हमको इतनी सामर्थ्य दे इतनी शक्ति दे उतना धैर्य दे कि हम हमारे जीवन में आने वाले कष्टों को जो हमारे अपने ही किए धरे हैं यानी भगवान कोई कष्ट नहीं दे रहा है कष्ट हम स्वयं पा रहे हैं और वो कष्ट हमारे अपने ही आमंत्रित हैं तो हम उन समस्त कर्मों को कर्मफलों को जो हम प्रारृत्ति के रूप में इस जीवन में जी रहे हैं भोगने ऐसी क्षमता धैर्य हमको प्रदान करे कि भगवान हमको इतनी धैर्य प्रदान करे कि हम उन कष्टों को सहन कर सकें और फिर भी हमारा धैर्य छूटे नहीं और हमारी परमेश्वर से आस्था कम न हो या न कष्ट सहते हुए भगवान के प्रति हमारी आस्था बनी रहे ये प्रार्थना एक वैदिक प्रार्थना है वह हम कर सकते हैं कि ये सब हमको इस तरीके से मिलता रहे तो अब इसके आगे की हमारी जो कर्म प्रेरणा क्या है कर्म कैसे होते हैं उसके पीछे क्या व्यवस्था है भगवान की कैसे फल कर्म निष्पादित होते हैं और इनकी क्या भगवान ने संसार में नियम दिए हैं वो हम अगली बार पढ़ेंगे गुरु नारायण नारायण नारायण गुरु नारायण नारायण नारायण गुरु नारायण नारायण नारायण गुरु नारायण नारायण गुरु नारायण नारायण नारायण सद्गुदेव जय सखी सरकार सर्जी जय करमता की जय भद्र कर्णे शृणुया दिवा भद्रम पशे माक्षवीजत्रात्री रंगस्तुष्ट सस्तनुभ विषयमहिदेविता यु ओं सहनावतु सहनौन सहवीय कर्वावहे तेजस्वना वजितमस्तु मिशाहे ओं स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नाक्षर वोह अस्ति नो बृहस्पति ओं पूर्णमद पूर्णा पूर्णमितद पूर्णमु्य पूर्णस्ववावशिषे ओम शाति शांति शां